पंख, ब्लॉग की की एक, एक और दिव्य दिव्य दृष्टि। दृष्टि श्रव्य संसार में प्रस्तुत है जावेद अख्तर कविता वो कमरा याद आता है मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में दब मैं जब भी दूसरों के और खुद, खुद के झूठ से थक, थक कर मैं सबसे लड़कर, लड़कर और, और खुद से हार कर जब भी उस, उस एक कमरे में जाता, जाता था, था वो हल्के और गहरे, गहरे कथई रंगों का एक कमरा वो, वो बेहद मेहरबान कमरा जो अपनी नर्न मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले और प्यार से डांटे ये क्या आदत है दोपहर में घूमते हो तुम वो कमरा वो कमरा याद आता है दबीज और खासा भारी कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा जैसे कोई अक्खड़ बाप अपनी खुरदुरे सीने में मशक्कत समंदर को छुपाए हो, वो वो वो कुर्सी और उसके साथ जुडवा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी वो एक गुस्ताख मुहफट आईना जो दिल का अच्छा था वो बेहंगम सी अलमारी जो एक कोने में खड़ी बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तनवीर करती थी वो एक गुलदान, नन्हा सा, बहुत शैतान उन दोनों पर हंसता था। हरीचा या जहानत से भरी एक मुस्कराहट और दरीचे पे झुकी वो बेल कोई सब्ज सरगोशी किताबे ताक में और शेल्फ पर संजीदा, संजीदा उस्तानी बनी, बनी बैठी।, बैठी मगर सब, सब मुंतजर इस बात, बात की मैं, मैं उनसे कुछ पूछू सिरहाने नींद का साथी थकन का चारागर वो नर्म दिल तकिया मैं जिसकी गोद में सर रखकर छत को देखता था छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़िया थी वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पर आवेजा तस्वीरें मुझे अपनायत और यकी से देखती थी मुस्कुराती थी, उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस न आऊंगा मैं, मैं अब, अब जिस, जिस घर में रहता हुआ बहुत ही खूबसूरत है मगर अक्सर बैठा खामोश याद करता करता वो वो कमरा वो कमरा बात करता था अभी आप सुन रहे थे जावेद अख्तर की कविता वो कमरा याद आता है वाचक स्वर भारती परिमल